अन्यथा ख्याति का आरंभ होता है विचार तीन ख्या हो गई थी आत्म असत असत्यति और अख्या दो रह गया अन्य ख्याति और अन्योचनीति अन्य ख्याति नयायिक लोग विशेष रूप मानते हैं और वैशे लोग अन्यथा ख्याति किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रतीति कर लेने का नाम अन्यथाख्या अन्य मैंने अन्य प्रकार से थाल प्रत्यय होता है ना प्रकार था। प्रकार अवचने था सूत्र व्याकरण लघु में आया है प्रकार वचन थाल इतम ये सब रूप बनाया आपने कथम के न प्रकार कथम अन प्रकार इतम ये सब रूप बनाया इसी प्रे पर अन्यथा अन प्रकार जिस प्रकार का था उससे भिन्न प्रकार से आपने ग्रहण कर लिया उसका नाम अन्य ख्या शुक्ति जो वस्तु है उसको रजत के रूप में आपने ग्रहण कर लिया या रज्जु को सब के रूप में आपने ग्रहण कर लिया प्रती कर लिया उसी का नाम अन्य ख्याति कहलाती है भैया कैसा हो सकता है कि इंद्रिय सन्निकर्ष के बिना कि आपने जो, जो लक्षण किया है यथार्थक ज्ञान का तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव हो अथार्थ अनुभव तद अभावती तत्प्रकार का अनुभव हो अयथार्थ अनुभव तद्वती तत्प्रकार को यथार्थ अनुभव ठीक है तद अभावती हमने बोला तो तल मैंने रजतत्व रजतत्व अभाव वाले वस्तु में रजतत्व का भान होना इसका आपने कहा अतार वही अवतार क्या थी वही ब्राह्मण थी इन्हें कैसे हो सकता आपके यहां जाति के प्रत्यक्ष का प्रति संकर्ष क्या होना चाहिए संयुक्त संवाय सनिकर्ष है ना घटत्व ज्ञान कैसे होता है इंद्रिय का संयोग हो गया घट से घट में रहता है घटत्व तो, तो किस से संवाय से संयुक्त संवाय सन्निकर्ष से आप घटत्व का प्रत्यक्ष करते हैं इधर यदि हमें रजतत्व का प्रत्यक्ष होना है तो पहले इंद्रिय का संिकर्ष किसे होगा शुक्ति से आपके मत में भ्रांति के हिसाब से जा रहे हैं ना शुक्ति में रज का प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त होकर हो सकता है क्या यदि इंद्र का संयोग शक्ति से हो गया तो फिर उसमें शुक्ति तो ही समय समय से ग्रहण हो सकता है तो ग्रहण नहीं हो सकता इसका मतलब आपके हम भ्रांति हो ही नहीं सकती है आपने ऐसे लक्षण बना दिया जिसे भ्रांति ही नहीं हो सकती संयुक्त समय सनिकर से ही हमने जाति वर्ण करना है और जहां इंद्र का संयुक्त शुक्ति के साथ हो गया तो उसमें समवाय समय रजतत् तो है ही नहीं तो का प्रत्यक्ष कैसे करोगे शक्ति में आप क्या तो कहना पड़ेगा इंद्रिय ने धोखा दे दिया संयोग सन्िकर्ष से ही गड़बड़ा गया ऐसा तो होगा नहीं इसलिए समस्या उनके साथ है कि प्रश्न उठा संयुक्त संवाय सनिकर्ष से जब जाति का प्रत्यक्ष मानते हो तो शुक्ति में रजतत्व का प्रत्येक संयुक्त समय सन्निकर्ष से कैसे होगा नहीं हो सकता जहां संयोग शक्ति से हो गया तो उसमें अब इंद्रियव को ही ग्रहण करेगा रजतत्व ग्रहण नहीं पाएगा। तो संव्य संव्य कर पाएगा तथा इंद्रिय संयुक्त समवास निकर्ष के द्वारा रजतत्व ग्रहण ही नहीं होगा हो तो शुक्ति में रजत का भ्रांति कैसे होगी नहीं हो सकती तब सिद्धांति कहते नहीं देखो ये जो नियम है ना संयुक्त समवायिक से संयोगिकर्ष से ये भी ऐसा उपाय बता रहे हो सठ सन्िकर्ष आपने माना छिकर्ष माना आपने नहीं आई कौन है हम जो छह सन्निकर्ष मान रहे हैं वो लौकिक प्रत्यक्ष के लिए है वो सब लौकिक सन्निकर्ष है इसलिए जहां प्रतिबंधक नहीं रहता है जहां कोई प्रतिबंधक नहीं है वहीं पर धर्म की उपस्थिति मात्र के लिए आपने क्या करना है संयुक्त समवाय स को मानना पड़ेगा धर्मी में किसी भी धर्मी में किसी अन्य धर्मी, को धर्म को धर्मी का धर्म को ग्रहण करना है इस शक्ति में अन्य धर्मी रजत का धर्म रचत को ग्रहण करना है वहां पर आपको प्रतिबंधक मानना पड़ेगा जहां प्रतिबंधक है वह अलौकिक सनिकर्ष काम नहीं करेगा वह अलौकिक सनिकर्ष मानना पड़ता है रजदत्त के साथ चक्षुर्री के संयुक्त समवाय सनिकर्ष या नहीं माना जाएगा क्यों प्रतिबंधक है चाक चिक्की जो उसके अंदर चमकता, चमक रहा था वो जो चमकना है वह आव्य अंकों को क्या कर दिया प्रतिबंधित कर दिया शुक्ति का वास्तविक रूप को देखने से रोक दिया इस प्रतिबंध के कारण से आप संयुक्त सनिकर्ष सनिकर्षित्व को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं किंतु एक अलौकिक सनिकर्ष मानना पड़ेगा क्या अलौकिक सनिकर्ष मानना पड़ेगा भी ज्ञान लक्षणा इन प्रकार का माना ना अलौकिक सनिकर्ष भी कौन से कौन से हैं सामान्य लक्षणा से निकर्ष ज्ञान लक्षणा से निकर्ष और योगज से निकर्ष पहले आया सा इसी तरह वाषण पहले सब से सामान्य लक्षण में घटत का ज्ञान होने से संसार भर के सकल दृष्ट अदृष्ट भविष्य में होने वाले भी घट गट, सारे घटों का ज्ञान हो जाता है वो सामान्य लक्षणा से निकर्ष है सुगंध आते आपने कहा ओह वहा चंदन है कैसे कहा दिया आपने सुरभि चंदनम ज्ञान हो गया सुगंध आने राले रुकड़ा मा देख लिया चंदन का उसको टुकड़े को देख के कहा ये जरूर चंदन है तो सुगंध जरूर है सुरभि का सम्मान संघ्रहण नहीं हुआ ग्राणींद्र से चंदन दिखाई दिया इतने से आपने कहा यह सुरभि है ये कैसे हुई ये सब ज्ञान लक्षणा सनिकर्ष ग्रहण होता है और योगियों को योगज लक्षणा जिलक्षण अलग मान्य नहीं है उनको अलग रखो भाई उन तो स्पेशल है वो तो उनके तो हर काम स्पेशल होता है आम आदमी की बातों के विलक्षण ही होता है। उन योगियों को इसे अलग कर दिया ये हो जा कहीं भी शास्त्र में सनिकर्ष चर्चा करते हैं वो अयोगियों की ही चर्चा नहीं आए कौन वैश्विक कौन उनको अलग कर दिया नहीं तो बार बार उठेगा योगी होगा होगा कि नहीं हो तो उसके लालच क्या, क्या क्या करता है वो सारा लोकोक सबको कच कर लेना उसकी तो बात छोड़ो इसलिए नहीं? नहीं नहीं उसकी सीमा उसकी सीमा अलग है आप जब एक मंद अधिकारी को बात कर रहे हैं जैसे कोई स्कूल का है पांच स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और डिग्री की बातें थोड़ी कही जाएगी तो कहेंगे तू कॉलेज में यानी तो कॉलेज या तो का मामला अलग कर प्रश्न भी यहां नहीं उठा सकते उसका जवाब भी नहीं दिया जाएगा क्यों जिस अधिकारी की बात हो रही है वो पांचवी कक्षे का है इसलिए जब सारी दुनिया योगी होती तब तो बात अलग सारी दुनिया तो योगी नहीं है और जब शास्त्र बन रहा है आम दुनिया का दृष्टि के लिए बन रहा है हर आदमी पढ़े और मोक्ष मार्ग प्रवेश करने कोशिश करे इसे जब आम आदमी का कौन से दर्शन शास्त्र बन रही है केवल योगी तो आम आदमी में से है नहीं वो तो होता है योगी कितने हैं इस संसार में योगी आज के डेट पर पूछे कितने योगी है आप एक भी नहीं बता पाएंगे एक भी नहीं बता सकेंगे योगी ढूंढ के भी जितने सब ढोंगी हैं है? योगी थोड़ी छोड़ जब आसन प्राणायाम कर ले पेट हिला दिया थोड़ी योगी थोड़े हो गए सब योगी नहीं जो शास्त्र जिस प्रकार के योग और योगी का वर्णन करता है उस तरह का योगी है क्या आपको योगी राज मानते योग ऋषि लिखने लग गए थे किसी में भी नहीं दूसरे के चित्त में प्रवेश करके शिष्य के चित्त को जान नहीं पाए, दूसरों को क्या जानेगा खुद के चित्त में डर रहे पता नहीं चल रहा और बाहर दुनिया को उपदेश दे रहे हैं ईश्वर का क्या है वो डालते ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास उसके अंदर बैठते अरे चिंता नहीं करना ईश्वर सबका रक्षक है अरे यहां तो बुलेट प्रूफ रक्षक है ये रक्षक की जरूरत क्या तेरे को फिर तुम्हारे तो लिए ईश्वर रक्षक नहीं है दुनिया के लिए ईश्वर और एक नंगे बैठते जैनी महात्मा बंदूकधारी खड़े रहते चारों तरफ स्टेज के एक के साली रायफल अहिंसा परम वैराग्य नंगा था था। और बंदूकधारी की जरूरत है तेरे को क्या ड्रामा है बात के तुम अहिंसावादी हो हिंसक जो है अस्त्रों को लैस लेकर खड़े हुए हैं और अहिंसा का तुम उपदेश दे जैन दर्शन सबसे बड़ा हिंसावादी है मुंह में पट्टी बांध के बोलने वाले और हिंसक तुमको जो है जरूरत पड़ रही है बंदूकधारी और पूरक दुनिया फ्री होने का पिछले लाखों बैठी रहती है मां रहा है स्पष्ट ढोंग है फिर भी छह को जो भक्तों को समझ में नहीं आ ऐसे अंध भक्त अत्यंत मंद बुद्धि वाले जिनको इतनी भी विवेक नहीं हो रही अतिमंद मंद नहीं अति मंद बुद्धि वालों के लिए वहां के योगज शनिकर से बात कह सकते हैं जो संयुक्त शनिकर्ष से दिख रहा है बंदूक वो भी अकल नहीं में नहीं घुस रही नहीं दिख रही क्या कौन से लेकिन उसका भी विवेक जो नहीं कर पा रहा है आम आदमी तो ये हालत में है इसलिए उसके लिए ये सब दर्शन जो कहता है बिल्कुल सही कहता उनके लिए ये सब दर्शन जरूरी है अक्का थोड़ा खोलने के लिए दिमाग को तो थोड़ा तेज करता हम क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं दोनों में समन्वय करने की तो बुद्धि होनी चाहिए अलौकिक सनिकर्ष में उसको अलग कर दिया तो सामा लक्षण और क्या हुआ? ज्ञान अनुसार रजत उपस्थित हो गया आपके संस्कारों के बाद जैसे चाके चिक्की ने अंकों को शुक्ति के साथ संयोग होने से प्रतिबंधित कर दिया तुरंत आपके अंदर के संस्कार चक गए रजत का उससे क्या हुआ और रजत के संस्कार से रजत उपस्थित होकर के केजतम ज्ञान उत्पन्न हो गया इसी का नाम एक है। तो इस प्रकार से अन्यथा ख्याति संक्षेप इत्यादि भी वह पांडुरोग दोष है सब कुछ पीला तिला, तिला, तिला दिखता है ना पीलिया रोग जब हो जाता है जॉंडिस जिसको कहते अंग्रेजी में या। तो आ, उस दोष सब कुछ पिला दी कर है हमेशा कोई ना कोई दोष प्रतिबंधक बनता है जिसके वजह से संस्कार अन्य चीज की जग जाती है उस संस्कार को लेकर के अन्य वस्तु का जाति विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान भ्रांति में होता है जब तब अन्य ख्याति रहती है अब अंत में आता है अनिर्वचनीय ख्याति वेदांति शांकर वेदांतियों ने यह अनिर्वचित ख्याति की स्थापना की है इनका कहना है कि भ्रह्म में जिस वस्तु का ज्ञान माने ख्याति होता है वह अनिर्वचनीय वस्तु है। वस्तु अनिर्वचनीय होता है ज्ञान नहीं रजतम भ्रांति ज्ञान हुआ है उसमें जो रजतम है वह रजत अनिर्वचनीय है कैसे अनिर्वचनीय हो गया इधम रजतम अस्ति बोल रहा हूं अस्थि मैंने सत हो गया वो आप कैसे बोलते सद्रुप रूप भी नहीं है असद्रुप भी नहीं है ऐसे कैसे कह सकते हो आप तब वो कहते वेदांती जो अस्थिक करके सत कह रहे हो वह सत सत्य प्रातिभाषिक सत क्यों? क्यों? क्योंकि बाधित होने वाला वह वा सत्य है जब इधम रजतम अस्थिक कह रहे हो कुछ देर बाद जब आपको तो शुक्ति की प्रत्यक्ष हो जाएगी तब तो क्या कहोगे आप इदम रजतम नास्तिक कहोगे अतः वास्तव में वह राज है न नास्ती है वास्ती भी नहीं है नास्ती भी नहीं है का विषय भी नहीं बनता दोनों से विलक्षण इसलिए उसको हम अनिर्वचनीय कहते सदरूपण नहीं कहते क्योंकि जो सदरूपण है इसका मतलब वह तीनों काल में बाधित नहीं हो सकता त्रिकाल अबाधित सत्यत्म जो तीनों कालों में बाधित न हो उसका नाम सत्य एक तो बाजात हो रहा है वही एकदम अयम सर्वाहित हो गया यह रज्जु ज्ञान हो रहा है जैसे रज्जु ज्ञान हुआ अयम सर्व ज्ञान आपका बाधित हो गया चित्रिकाल अबाधित नहीं है अतेवा यह सत्य नहीं है और अत्यंत असत्य भी नहीं है अलीक भी नहीं है खा पुष्पवत क्यों प्रवृत्ति का कारण बना था यदि अत्यंत असत्य तो तो प्रवृत्ति होती नहीं है एकदम रम ज्ञानोत्तर काल में आवर रजत प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति हुई चाहे सफल हुई फल हुई एक अलग बात है लेकिन प्रवृत्ति तो हुई प्रवृत्ति का कारण बना कि नहीं बना इसलिए अत्यंत असत्य तो भी नहीं है वो रजत को उठाने के लिए आपकी जो प्रवृत्ति हो रही है इसका कारण ही भूत रजत को हम अत्यंत सत्य नहीं कह सकते और अत्यंत सत्य नहीं कह सकते इसलिए हम उसको कहते हैं अनिर्वचनीय सद सत्य लक्षण अनिर्वचनीय उत्तम इतना ही सामान्य लक्षण लेके चल रहे हैं यहां पर और इसलिए उस सत्ता रजत की सत्ता को हम कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता और जिस रजत से आप रजत व्यवहार कर रहे हैं वस्तु बनाते हैं वास्तविक जो वैसा उसको व्यावहारिक सत्ता बांधते रजत दो प्रकार का है एक व्यावहारिक सत्ता वाला रजत एक प्रातिभाषिक सत्ता वाला रजत भ्रांति स्थल में होने वाला रजत को प्रातिभाषिक सत्ता वाला रजत कहते हैं व्यवहारिक स्थल में रजतों को व्यावहारिक सत्ता वाला रजत कहा जाएगा यानी किसी भी रजत का पारमार्थिक सत्ता है नहीं पारिमार्थिक सत्ता जो है तो एक ही वस्तु का है ब्रह्म वेदांत में ब्रह्म के अलव किसी भी वस्तु का पारमार्थिक सत्ता है सघल संसार का सघल पदार्थों का या तो व्यावहारिक सत्ता है या प्रातिमिक सत्ता मात्र ही है दृष्टि सृष्टिवाद मानते हो तो केवल प्रातिभाषिक सत्ता है सृष्टि दृष्टिवाद मानते हो सत्तात्रय है और अजातवाद में एक ही सत्ता है सृष्टि है दृष्टि में हमारी दृष्टि पड़ रही है ईश्वर ने सृष्टि बना रखा है उसमें हम पैदा होकर हमारी दृष्टि पड़ी ऐसा कहते हो तो फिर आपके लिए सत्ता त्रय है व्यावरिक सत्ता है प्रातिभा सत्ता है और पारमार्थिक सत्ता है और जो कहता है जिससे ऊंचा उठा हुआ वेदांति दृष्टि सृष्टिवाद हमारी दृष्टि पड़ी तो हमारे लिए सृष्टि है ईश्वर बनाए हुए सृष्टि कुछ भी नहीं है हमारे ज्ञान है तो हमारे लिए सारा संसार नहीं है तो कुछ नहीं दृष्टि सृष्टिवाद में गया है इसका मतलब यावत कालब आपकी प्रतीति है आपके लिए वो तो नहीं वस्तु स्नेही है प्रातिभाषिक सत्ता और उसका ब्रह्म स्वरूप है जो उसको लेकर पारंपरक्षिक सत्ता दो ही सत्ता मानते और अजातवाद वालों के लिए जगत ही नहीं उसके लिए न्यावरिक सत्ता है न प्रातिभाषिक सत्ता है एक ही सत्ता है पारंपरक्षिक इसे तीन वाद है वेदांत अजातवाद दृष्टि सृष्टिवाद दृष्टिवाद नीचे से ऊपर से नीचे हिसाब से जाता है उसी लोगों ने और भी ख्यातियों को लिया है अपने अपने हिसाब से जैसे रामानुजाचार्य है उन्होंने सब ख्याति खड़ा किया रामानुजाचार्य ने सवाद और अनेकांतवादी जैनियों ने सदसक ख्यातिवाद खड़ा कर जैनियों का और सियादवादी जैनियों ने प्रसिद्धार्थ ख्यावाद खड़ा कर दिया प्रकार से अलौकिक ख्याति भी है विपरीत वस्तु ख्याति भी है अतत्व ख्याति भी है अलग अलग दर्शनकारों का मत है आपके के अलग अलग ख्यातिवाद खड़ा किया है उन सब में विशेष सभी दर्शनों में मुख्य रूपेण जो, जो दर्शन है, इन्हीं को लेकर हम लोग विचार करते हैं तो पांच ख्या ही प्रमुख है अब आइए इसके बाद आता है जो मूल में विचार था स्मृति का स्मृति के, के बारे में कहा और स्वप्न के बारे में आपने कहा कि जो कुछ स्वप्न है वो सब कुछ मिथ्या ही है ऐथार्थक ज्ञान ही है लेकिन संस्कार को कौन जगाता है इसमें सूत्र देखो पांच सौ पन्ने में उद्बोधक कौन कौन होता है न्याय सूत्र तीन दो बयालीस तीसरा अध्याय द्वितीय आहनिक का बयालीसवा सूत्र सत्ताईस उद्बोधक को मान रहे हैं प्रणिधान निबंध अभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य परिग्रह आश्रय आश्रित संबंध आनंतरियोग वियोग, कार्य विरोध अतिशय प्राप्ति व्यवधान सुख दुख इच्छा द्वेष, भय अर्थित्व क्रिया राग धर्म और आधार। ये सप्ताई से उद्बोधन इन्हीं कारण से हमारे अंदर विद्यमान संस्कार जो है जग जाते हैं इसके बाद आता है मनोनिरूपणम इसका विचार पहले हो चुका है लेकिन पदार्थों के अंदर दोबारा ऐसा गिना रहे हैं मनोनिरूपणम अंतर इंद्रिय मन तत्तम एवं अंतर इंद्रिय जिसके बारे में पहले विस्तृत विचार हो चुका है मनोनिरूपणम प्रवृत्ति का निरूपण करती प्रवृत्ति ही धर्माधर्मयी यागा क्रिया तस्या जगत व्यवहार साथ करता क्या है धर्म और अधर्म का जनक का नाम प्रवृत्ति है हम लोगों के अंदर जो पुण्य और पाप उत्पन्न होता है इसके कारण कौन है हमारी ही प्रवृत्ति वेदानुकूल प्रवृत्ति है तो पुण्य होगा वेद प्रतिकूल प्रवृत्ति है तो पाप प्रवृत्ति धर्म और धर्म का जनक है या मैट प्रत्यय प्रयोग हुआ प्रकृति अर्थ में प्रकृति अर्थ में मैट हुआ धर्माधर्म जनकत्व तो, धर्मा धर्म का प्रकृति मान कारण जनक इस अर्थ में या मैट प्रत्यय पर क्या है वो प्रवृत्ति मानी याग आदि क्रिया याग हिंसा अहिंसा आदि सब प्रकार क्रियाओं को लेना क्यों कथित तस्याहा ये जो प्रवृत्ति हमारी है यही जगत व्यवहार का कारण है इस जगत की अस्तित्व जगत की स्थिति जगत का व्यवहार इन सब का कारण हम लोगों की प्रवृत्ति ही है और प्रवृत्ति भी तीन तरह के होते हैं ना कायिक वाचिक और मानसिक वाणी से मन से और शरीर से प्रवृत्ति होती है इसमें शास्त्रकारों ने कलयुग में मानसी प्रवृत्ति को पुण्य पाप का कारण नहीं मानते शारीरिक और वाचिक प्रवृत्ति को ही पुण्य पाप का कारण माना सब ने लिया है अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग तो की बात है कारण क्या है आपके मन किसी भी वस्तु में एकाग्र होता ही नहीं आपके संकल्प अत्यंत कमजोर है उसका असर किसी पर होता ही नहीं तो पाप क्या होना है भाई हम मानसी हमारी प्रवृत्ति से किसी का हानि हो या लाभ हो तभी तो माना जाएगा उसे पुण्य पाप होगा जिसकी हो तो उसको पुण्य पाप लगेगा ये क्यों नहीं लगेगा तो सामान्य कथन है ना कलयुग में सामान्य रूपने कह दिया मनुष्य का संकल्प शक्ति अत्यंत क्षीण है उसने छाप भी देता है या वरदान देता है किसी को ना असर होता है ना कुछ नहीं हो रहा अब कोई ये आधा चुका है कहीं हो जाए दुनिया में है ऐसे तो है नहीं है ऐसी बात नहीं हमेशा रहती हमने बार सुनाया था अपने दादाजी की कहानी थोड़ा सा ने क्या सारा खेती ही चल गई साधारण बात थोड़ी है कोई ज्यादा है नहीं तो साठ सत्तर साल पहले की कहानी है इसे कल में अंदर की कहानी है तो कोई कोई होते हैं आज भी हैं नहीं ऐसे बंद आम सामान्य ऐसी कौन से शास्त्रा तो नहीं चाहिए तो कलयुग में देख रहे हैं। किसके संकल्प पूरे हो रहे आमतौर पर देखो किसी का नहीं हो पा रहा है आज सनातन धर्म से लोग पीछे हट क्यों रहा है भौतिकवाद पर क्यों जा रहा है कारण क्या है हम भक्ति कर रहे हैं श्रद्धा कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं संकल्प करते मेरे काम हो दिन होता नहीं और वहां एक बटन दबाओ तो होना है हो जाएगा फट भौतिकवाद में देख लो नहीं होता आप बटन दबाते बिजली चले मोटर चले फर्र चल जाता है चलो ये बटन दबा कभी बिजली चली कभी चली गई कभी आ रही कभी आपको लेकिन ऐसा होता नहीं ना ऑन किया चल रहा है तो चलते रहता है कई घंटों तो गया तो आपका मालूम है ट्रांसफर फूक गया आठ घंटा नहीं आएगा क्या आपको मालूम इतना बजे इतना बजे कटिंग हो रहा है नहीं मिलेगी इसलिए आपको उस पर विश्वास है श्रद्धा है सब कुछ आस्था है आज भौतिकवाद नास्ता इसलिए है यहां जो भी कार्य सिद्ध हो हैं वह सब स्थाई दिख रही है और अध्यात्म में आपका अनास्था बन रही है कि वह कोई भी कार्य आपका हो ही नहीं रहा है आदमी बेचारा से पहले जाके मथा टेके गणेश जी को फिर स्कूल जाता है रोज कर रहा है साल भर कर लिया पढ़ाई की परीक्षा दे फेल हो गया तो क्या करेगा को बहुत उम्र ऐसे है हाँ उनका वैसे ही है बनारस में शास्त्रार्थी में हार गए तो सारे काम खराब हो जाएंगे वहीं से उन्होंने मूर्ति ऊर्ति जब पूजा सबके विरोध करने लग गए प्रतिशोध सारे धर्म ऐसे आए जितने संप्रदाय धर्म है ईसाई धर्म किया मुसलमान सब प्रतिशोध से तो आया सब प्रतिशोध जब जबरदस्ती थोपा जाता है इसे मानस कर्म इसलिए कलियुगम में आम तौर पर मान्य सामान्य रूप में कहा गया मानस कर्म जो आप जो भी संकल्प कुछ होता है नहीं वो दोष होता है नहीं, आप चाहेंगे वो सोचता है, सोचता सोचता है है सोचते रह जाता है, बेचारा कुछ नहीं होता है और जब तब करेगा दुनिया तपस्या करे संकल्प तब करेगा तब चले का संकल्प का ही सफर होता है इसे लोग आजकल क्या करते जैसे माता बराड़े वाले बताते हो ना जब दस बीस पचास लोग बैठो संकल्प करो महेश योगी ने भी किया सफर कर देते हैं भाई सामूहिक संकल्प बैठे ना अब एक आदमी के संकल्प दम नहीं खुद नहीं संकल्प कर रहे अकेला कर दो ना तुम अकेले में दम तो है नहीं पचास को बिठाना पड़ता है सिद्ध से साफ हो रहे खुद में दम नहीं है पचास की सहयोग की जरूरत है मैं महेश्वि ने एक बार किया सात सौ लोगों को बिठाया सात सौ ब्राह्मण बैठक किसी मंत्र को जब करवाया और उसके कार्य सिद्ध हो करते रहे पहले से कुछ नहीं हुआ और ये जब वाजपेयी सरकार की महिला आरक्षण की बात टूटी थी हम लोग नहीं चाहते तो हो गए तो हम लोग जब बिठवाया पांच पंडित को बिठाए एक मंत्र को लेकर आरक्षण गिर गया दोबारा हुई बात है लेकिन उस समय तो फेल हो गया वो सामूहिक माने एक मन से जो संकल्प होता है उससे किसी पर कोई असर नहीं कर ये सामूहिक पचास सौ सब सात्विक हो और तन मन लगाए श्रद्धा से जब करे तब करे फिर संकल्प करे उसके तब जाके कुछ हो रहा है इसे जो शास्त्र कह रहा बिल्कुल सही लग रहा है ना हम साथ देते तो कुछ नहीं होता से और सौ लोग संकल्प करवाओ सौ से पूजा पठ फिर उसके बद के संकल्प कराएंगे शायद वो हो, हो जाए इधर कमजोर हो चुका इसे प्रवृत्ति में आजकल शारीरिक और वाचिक प्रवृत्ति आपने गाली दे केस कर सकता आदमी अगले को दुख लगता है।, गाली है असर कर रहा है ना अगले पर असर दिख रहा है असर नहीं दिखता है तो इसलिए कहा कि मानसिक जो है मनी मन किसको गाली दे रहा हूं और आप पर कोई असर नहीं कर रहा मैंने आपको गाली दे रहा हूं मनीमन तो असर नहीं कर रहा इस बंद मेरे मन का प्रवृत्ति फर्क नहीं पड़ा एक बार बोल दू तो तुरंत तो आग हो जाता है उसके अंदर तो वाणी का असर हो कि नहीं मन से ज्यादा मानसिक शक्ति इस कलयुग में अत्यंत कमजोर है इसलिए शास्त्रकार ने कहा शारीरिक और वाचिक इन्हीं स्थिति से पुण्य पाप इस कलयुग में अधिकतर माना जाता है प्रवर्ती प्रवृत्तिर वाग बुद्धि श्रीर आरंभ न्याय सूत्र ही है एक, एक बुद्धि शरीर अब वहां पर मन दोष निरूपण दोष नामक स्तंभ जो है अर्थ आ रहा है आठवां अर्थ दोषा राग द्वेश मोहा दोषा दुष्यंत दोषा जो आपके मन को दूषित करते हैं उनका नाम दोष है क्या क्या दूषित करते हैं हमारे अंतकरण को राग द्वेष और मोह इनमें भी सबसे खराब कहेंगे मोह को मोह सबसे खराब है वही राग और द्वेष का भी जड़ है कारण राग गया इच्छा द्वेषो मन्यु क्रोध इतिहावत मोहो मिथ्या ज्ञान विपरीतियावत राग गति इच्छा को द्वेष गते मनयु अथवा क्रोध को मोह गते मिथ्या ज्ञान ये विपरीत ज्ञान इनके भी अनेकों भेद है राग का सात भेद है मां आया था आपको शायद पदकृति में नहीं ही थी कन्या बोधि में थी विरला में थी विरला में थी आ, में थी राग दोस्तों काम मत्सर स्पृह तृष्णा लोभ माया दम्भ नाम से सात भेद है। इसे काम क्या है मैथुन की इच्छा संभव पुरुष स्त्री का परस्पर संबंध करने की इच्छा करना काम है के न रहने पर भी दूसरे को वंचित दूसरे के वंचित अर्थ के निवारण की इच्छा करना मात्सर है दूसरों के वांछित अर्थ है उस वांछित अर्थ से आप उन्हें वंचित करना चाहते हैं दूसरों के अभिष्ट पदार्थों से उन्हें वंचित करना उसे उनको दूर करने के प्रयास करना इसका नाम मात्सर्य भाव मत्सर और धर्म के विरुद्ध किसी वस्तु को प्राप्ति की इच्छा ही जो है स्पृहार मेरी वस्तु किसी भी कल नष्ट ना हो तो मेरा हो गया है वह नष्ट ना हो यह तृष्णा है और तृष्णा विशेष ही कृपणता है तृष्णा विशेष को ही कृपणता करती है और धर्म विरुद्ध पर द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा करना लोभ है और दूसरे को ठगने की इच्छा माया है और अपने उत्कृष्टता को जताने के लिए या दिखावटी जो आचरण होता है उसका नाम दम्भ है ठोंग उतरे उत्कृष्ट है नहीं उत्कृष्ट बनना चाह रहे जबरदस्त एक महात्मा था वो मुंडन करता था तो वो अच्छा नहीं लगता था लोगों को भी आकर्षण नहीं होता था उसके प्रति और जब दाढ़ी छोड़ता अच्छा था ना बड़ा अच्छा लगता लगता भी लोग दूर से प्रणाम करते अब दाढ़ी इतना हो रहा है थोड़ा त्रिकुण भी लगाना तो कैसा लगेगा तो बढ़िया फोटो खींच खींच के रखा हुआ है उस तो महात्मा का कुछ नहीं जानता नौकरी में था रिटायर्ड होके आया हुआ है तकड़ा है खाया पिया हुआ घी माल झगड़ा हुआ है <laughs> हुआ क्या अभी तीन साल पहले फिर डायबिटीज हो गए डायबिटीज़ हो गया अब बड़ा बाहरी नहीं करता वो कहता है तो अब लोग कहेंगे तो वही माल बीच हो गया पहले बड़ा घूमता था कहीं भी प्रोग्राम में जैसे सामने जाकर बैठ माला लोग दे दर्शनीय महात्मा है ढोंगी है अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं और आजकल ऐसे लोग ज्यादा है ढोंगी ही ज्यादा है संसार में जो है ढोंगी ज्यादा संन्यासी युग में ढोंगी मिले इसमें हैं हरिद्वार बनारस में, दस प्रतिशत एकाध प्रतिशत है जो वास्तव में है। बहुत कम। कमे बडे कोई दोष नहीं भाई गुरु की महिमा गाना जो तो अनादिकालीन परम्परा है चाहे गुरु एकदम कृष्ण हो उसे क्या नहीं, है। नहीं गुरु तो तत्व है वो तो भाई माया की महिमा, माया के के महिमा वो उससे भी पीछे उस माया भी आई कैसे यदि उनके अंदर कोई तत्व ही होता जो माया वेद ने को आधार उससे कोई मतलब नहीं है सिद्ध महापुरुषों के पास माया आ जाती है सिद्ध महापुरुष के पास सिद्ध सिद्ध लोग जो होते बड़े बड़े सिद्ध लोग हैं उनके देखिए ऋषियों के पास क्या नहीं थी माया सारी सिद्धि लेकिन उसका उन्होंने लक्ष्य के लिए प्रयोग किया या नहीं प्रयोग किया वो हम तर्क में क्यों चार? कि आज इनके पास जो माया आ रही भोग के लिए प्रयोग करें हम कैसे सिद्ध करने जाए हम क्यों सिद्ध करेंगे सिद्ध भी नहीं कर सकते हमें क्या मालूम वो भोग में लिप्त है कि नहीं है हम माया आ रही है मैंने पिछले जन्मों का पुण्य तप है इस जन्म पुण्य होगा ही इस जन्म मान उसने प्रदिष्ट रूप कोई पुण्य कार्य किया नहीं तब किया नहीं है इसका उन्हें मानना पड़ेगा पीछे जन्मों का पुण्य तप है जिसका फलस आज उसके पास माया उसको अपने अपलक्ष गिराने की चेष्टा कर करवाई गिरा रही नहीं कर रहे तो भगवान जाने इन माया आने का मतलब है सिद्ध है ना सिद्धि नहीं है रिद्धि है ये दो थी सीधी तो आठ प्रकार का अनिमान ही है रिद्धि है धन अनेक प्रकार की माया कई लोग चिलिया चीलियां हो रही उनकी चिले एक बिल्कुल नहीं <laughs> क्यों की रहे हैं बता इसका पीछे कोई रहस्य तो है पीछे जन क्या तपस्या किया होगा उसने क्या उसकी परिकल्पना रही संकल्प किसी चीज को लेकर वो कमी खली हो देवी का अब उसका जो अभी चेलियों के रूप में आ रहा है तो जाने सेवा तो कर रहे हैं अब एक उसके बाद उसके भोग कर रहा है या उसी विरक्त हो करके उसकी भी सदुपयोग अपने लक्ष्य के लिए कर रहा है और दूसरों को भी लक्ष्य के और जाने के लिए उसका उपयोग करा रहा है तो अच्छी बात है कई मंडलेश्वर लोग हैं ऐसे तो जिस क्लास से आश्रम में मंडलेश्वर जी हैं धन आता है करोड़ों में आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है केवल अपने भोग के नहीं कर रहे हैं लक्ष्य विषेक हैं वो और जितने भी संत सौ सौ संत पचास संत रहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं लक्ष्य को उनको लगाया जा रहा है कोशिश अब ताकि उनके अपने अपने प्रारों जो जा रहे हैं और नहीं लग पा रहे हैं और भंडारों में लग गए तो उनके अपने कारण क्या करें आश्रम का उद्देश्य तो नहीं था ना आज तक भी नहीं है मार्कंडे सन्यास आश्रम देखिए वहां पर भी लक्ष्य तो उनका क्या है भैया तो रहे संत रहे साधना करे तपस्या करे भजन करे आगे बढ़े उसके लिए सारा जो भी आ रहा है सब उसी में लग रही है लेकिन उसका आर्मी सदुपयोग कर रहा है नहीं कर रहा है तो आपने अपने हिसाब उसमें हम लोग प्रश्न चिन्ह कुछ निर्णय भी नहीं दे सकते बाह्य वृत्तियों से कई बार पता नहीं चलता आंतरिक वृत्ति उसकी क्या है बाहर से तो लगता है झोंग जैसे लाग बैठा हुआ है लेकिन अंदर से वृत्ति उसकी भ्रमाकार है क्या पता पता नहीं चल सकता इसलिए हम लोग उसमें नहीं जा सकते इतना जरूर है कि कलियुग का प्रभाव तो है इसलिए कहा जाता है नब्बे प्रतिशत लक्ष्य विहीन चल रहे हैं नब्बे प्रतिशत दस प्रतिशत लक्ष्य के चाहे वो अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है परंपरा से है क्या परंपरा से है किस सनातन संप्रदाय से या भिन्न संप्रदाय से अन्य भी बहुत सारे संप्रदाय माई की कमी है क्या हम अपने मंडलेश्वरों को देखते हैं अपनी महात्मा की बात कहते हैं हम आश्रम को देख नारायण स्वामी को देख नारायण आश्रम संप्रदाय वाले अरबों अक्षर धाम ये धाम वो धाम करोड़ों में लगा लगा करके बिजनेस चालू कर रखे हैं और लोग आगे टिकट पक दिया हर चीज की वहां क्या क्या स्वाद स्वाध्याय क्या लक्षण का अनुसार हो रहा है आपको हमारे मंडलेश्वर के पास धन दिखती उनमें आता वो धन नहीं दिख रही इससे भी वो गए वो तो बिजनेस ही कर रहे शुद्ध बिजनेस दिख रहा है वहां याद कर सश्रम महात्मा को रख हैं पढ़ने को प्रेरणा दे रहे हैं पढ़ने के लिए पैसा भी दे रहे हैं जो आ रहा है उसमें से तो उनसे तो सौना अच्छा है तो तुलनात्मक तो इस पर विचार करके एक तो सामान्य बात कही जाती है कि नब्बे प्रतिशत स्तर से है दस प्रतिशत व्यवहारिक व्यवस्था दी जाती है इसलिए ढोंग जो चीज है वो तो अनादि कहां से चला है रावण भी ढोंगी तो बन गया था ढोंगी तो क्या और क्या क्या उसमें ठगने के लिए तो क्या अपने आप असाधु था गृह था राक्षस था साधु का वेश बना लिया ये तो ढोंगे ये तो अनाजिकल परंपरा है एक से आज कोई नई बात नहीं हाँ प्रतिशत कम बेसी की बात है कलयुग है या ज्यादा रहेगा दम निश्चित रूप अन्युगों की अपेक्षा इसे उसे सावधान रहना हमें उसे नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है क्या लग रहा है भाई हमें लगा कि हम यहाँ रह रहे हैं और जिसका हम संघ में रह रहे हैं उसके संघ के असर से यदि ये ढोंगी है हमें प्रतीत हो रहा बाद मुझे क्या है मतलब है वो अपना ढोंग करे अपना कमाए तो कुछ भी जाए कुछ भी करे में मैं हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है कि उसको देखते रह जाना है मैं जिससे हानि अंगानी गीता में क्या कहा हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने में जो भी बाधक बन रहे उनसे अपने आप को अलग करना था बाकी हमें कोई विवेचन नहीं करना है किसी की नहीं करना है उसकी ओर देख अलग हो जा और क्या साधक के ही लक्ष्य है तो गलत है ना उनके पीछे क्यों लग रहे उनके पीछे लगो ही मत उनसे अलग हो उनकी उपेक्षा हम बार बार के मैत्री करुणा मुजित उपेक्षा उनको भगाने क्या करने ये करो वो करो मारपीट कहीं का लिखा साधक के लिए मैत्री करो करुणा करो मुजित करो ये उपेक्षा चाहिए उपेक्षा कोटी में है ये सब ये जिते दम्बी ठम्बी सब दिन खाए इन्होंने ये सब हमारे लिए उपेक्षण है साधक के दृष्टिकोण